आज मेरी लाज रखियो शरण हो तिहारी अभी हम बहुत सुंदर अमृत में भजन सुन रहे थे अपने संत हृदय मदन गोपाल से भजन जो हमें रोमांचित करते हैं आनंद भी देते हैं और बहुत से सवाल भी पूछ जाते हैं एक आपको घटना सुनाते हैं। बहुत से लड़के और लड़कियां कई गाड़ियों में पिकनिक मनाने जा रहे थे तो एक जगह वो रुके तो वहां उनको एक बाबा बैठा दिखाई पड़ा तो ने थोड़ी सी चोल सूझी कहने लगे कि हम लोग पिकनिक करने जा रहे हैं बाबा आप भी चलोगे साथ हमारे बोला हाँ मैं जानता हूँ पिकनिक क्या होती है मैंने बहुत लोगों को करते देखा चलूँगा तो वो जब वो चलने लगे तो बोले गाड़ी उसने कहा मैंने बहुतों को चलाते देखा है मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ तो सब हंसने लगे बोले आपने कभी जहाज भी चलाया है बोला मैंने कई बार जहाज को उड़ते देखा है लोगों को चलाते देखा है तो जब देखा है तो मैं भी चला लेता हूं तो उनको लगा कि बहुत अच्छे हैं चलो इनको ले ही चले आज तमाशा रहेगा ले गए गाड़ियां छोड़कर के, जब वो नाव में बैठे तो बोले आपको नाव चलाना आता है बोले बहुत बार देखा लोगों को चलाते हुए इसमें कौन बड़ी बात है मैं भी चला लूंगा जब जरूरत होगी बोले तैरना आता है बोले बहुत लोगों को तैरते देखा मैंने तो बच्चों को थोड़ा मजा आने लगा कि ये कुछ सिरफिरा बाबा है इसकी अकल बकल नहीं है।, है और मैं कर लेता हूं ये इसका तकिया कलाम जब किस स्पॉट पे पहुंचे तो कहने लगे आपको खाना बनाना भी आता है बोला हजारों बार लोगों को देखा बनाते तो जब सबको देखा है तो मैं भी बना लेता हूं तो खींच के एक ने कहा ये बना लेता हूं आपका तकिया कलाम है क्या लोगों को देखा है तो आप कर लेते हो कहने लगा क्यों बोले बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता बहुत अभ्यास करना होता है उन्होंने गाना गाया तो बोला मैंने बहुतों को गाना गाते देखा मैं गा लेता हूं तो बोले जब छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े अभ्यास की जरूरत होती है तो जरा मुझे बताओ तुमने अपने को कब जानना चाहा, अपने विचारों को कब पढ़ना चाहा? अपने होने के कारण को कब खोजना चाह क्योंकि सब जीते मरते हैं और तुम भी जी मर लेते हो जब तुम कह रहे हो कि छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें बड़े बड़े अभ्यास की जरूरत है तो अपने को जानने के लिए अपने को पढ़ने और पहचानने के लिए क्योंकि दुनिया जीती है तो मैं भी जी लेता हूं अपने इस सिरे पर फिर सिर फिरे पन पर तुम्हें कभी लाज नहीं आई कभी शर्म नहीं आई और कभी अपने पे हंसी भी नहीं आई तुम्हारी कि जिंदगी उम्र तमाम बीत गई और हम जान न पाए कि मट्टी मनुष्य बनी कैसे हमने भजन गा लिए हमने पाठ कर लिया हमने व्रत कर लिया हम तो दान कर यहां आप संतुष्ट कैसे हो गए? उसने पूछा उन बच्चों से और आज जिनके सरों पर भी सफेदी उतर रही है मैं पूछता हूं उनसे जरा जरा से काम के लिए तुम्हें एक एक क्लास करके पढ़ना पड़ा था अभ्यास किया तुमने तो मनुष्य होने के भाव के लिए अपने को पढ़ने और जानने के लिए तुमने ये क्यों मान लिया कि इसके दुनिया जैसे जीती है हम भी जी लेंगे जैसे सब जानते हैं ऐसे हम भी जानते हैं इतनी बड़ी बात का कोई अभ्यास नहीं हमारे पास ज मनुष्य के नहीं जाना मैंने मुझको अरे तो क्या पशु योनियों में जाके पढ़ूंगा मैं स्वयं को कब जानूंगा आप कहते हो कि एक सीधी रोटी बनानी नहीं आती है बिना प्रैक्टिस के चूला चौका बिना अभ्यास के कोई तमेस नहीं आती किसी सिलाई कढ़ाई के लिए भी उस स्कूल में जाके मुझे सीखना होता है गणित भी मुझे बिना पाठशाला में पढ़े आता नहीं है तो जिंदगी मैं कौन हूं ये संसार क्या है ये परमेश्वर का बनाया सचराचर क्या है उसने मट्टी को मनुष्य क्यों बनाया है कौन हूं मैं कैसे है ये अंग मेरे कैसे बनता हूं मैं मेरा स्वभाव क्या है मेरा अच्छा बुरा क्या है मैंने इसको क्यों नहीं जानना चाहा क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है तो मैं भी बोल लेता हूं दुनिया कपट करती है तो मैं भी कर लेता हूं दुनिया हाँ सड़े काम करती है तो मैं भी कर लेता हूं मैंने अभ्यास से मुझको जानना क्यों नहीं चाह उसने पूछा और आज ये सवाल काश हम भी अपने से पूछ डालें वेद की इस ऋचा में आए खोलें जो आज का वेद है जो हमने लिया है कहा खोलें लें हम ऋग्वेद में है और हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुनाशेब कि व्यर्थ होती लटपट भटकती जिंदगी यहां से चलती है घूम फिर के फिर वही आ जाती है जन्म हुआ था यहां पर और यहीं से भटकी फिर राख हो गई और फिर जन्म से फिर चलेगी आजीर गति है ये जन्मता है मरने के लिए और मर जाता है शायद फिर जन्मने के लिए आवागमन के स्कूलों में ये पशु की तरह बैल की तरह बड़ा चक्कर खा रहा है न ये सुनना चाहता है नहीं देखना चाहता है नहीं जागना चाहता है लेकिन है कोई जो जागना चाहता है वो है आजीर गति सुनाशेप जो सोते में भी सावधान है श्वान निद्रा वाला है जरा सी आहट पर भी सावधान हो जाता है एक ऐसा रिशत्व भी है एक ऐसा साधक भाव है जिसमें मैं क्रिटिकली अपना एनालिसिस करता हूं अपने को अपनी गहनतम गहराइयों से अपने को पढ़ना चाहता हूं अपने को अलग अलग करके हर रूप को मैं अपने जानना चाहता हूं और अभ्यास करना चाहता हूं ये नहीं कि दूसरों पे हंस लेते हो कि कैसे बोला दुनिया करती है तो मैं भी कर लूंगा अरे तुम भी तो यही कर रहे हो क्योंकि बाप दादाओं ने जो गलतियां करी हमने भी कर डाली जितनी सड़ी जिंदगी उन्होंने जी हम उससे सवाई जी लेंगे क्या कभी तुमने जाना कि जीवन का एक क्षण क्या होता है सड़ी हुई मट्टी और दुर्गंध से यह दुर्लभ मानव का जन्म कैसे पाया वो दिन बीता कैसे रात ने अगली सुबह पकड़ी कैसे तेरा दम क्यों ना निकल गया कौन जलाता रहा तुझे कौन तेरे जूठे भोजन को बन के शबरी का राम तेरे ही तन में यज्ञों के द्वारा जीवन के अगले क्षण और रक्त में लौटाता रहा मैं जानता हूं कैसे जानते हो तुम कितने बड़े विद्वान हो कि उमर खावे और उमर शब्द का अर्थ न जान पाए तुम तो।, तो वो कह रहा है समान योजनों ही वाम वा के ऊपर बिंदी है समान योजनों ही वाम रथो दश्र वर्त आह समुद्री अश्वि ने यते आज की रिचाए ऋषि ने फिर कुरेदा है हमको यदि सचमुच हम जिंदा हैं और मर नहीं गए विषया में तो हम भी कुरेदें अपने आप को जाने स्वयं को समान योजनों समान माने बराबर से संभाव से जुड़े जुड़े से योजना ही योजना मान जुड़ना युजातु से योजन बना है मिलकर चल रहे हो जिससे जो सांस दे रहा जो धड़कन दे रहा जो जीवन का हर क्षण दे रहा तुमको आज तुम कहते हो कि तुमको फलाना चाहिए ढिकाना चाहिए क्या कभी तुमने सोचा कि जो रोम रोम लिपट के तेरी जूठन को रक्त में बदल रहा है तुझे वो श्रीराम भी चाहिए वो घटघट कृष्ण को भी जानना चाहिए जिसे कुछ लेना नहीं तुमसे जो निष्काम भाव से समर्पित भाव से तुम्हें सड़े हुई मट्टी से उभार कर अन्न में लाया और संग किया तुम्हारा उसने समान योजना ही जो पुनः उस अन्न को ब्रह्मज्वालाओं में अग्नियों में आत्मा बन के यज्ञ करके लाया और हर ज्योति कण के साथ जो शरीर बना उसके रोम रोम में समान योजनों ही वो आकर समाया और तुम्हें फुर्सत नहीं उसको जानने की नाटक करते हो माला फेरी तो लाटरी निकल जाए ऐसा तो जानवर भी नहीं करता और आज तुम मनुष्य होती हो समान योजना अंधी भक्ति ऐसी है जैसे आंखों पर पट्टी बांध करके भीड़ भरी सड़क पर चलो तुम ये धृतराष्ट्र भक्ति है और जब अंधे बनने का स्वांग भरते हो तो विषया शक्तियां गांधारी बन के एक पट्टी और चढ़ा देती हैं अंधे को और भी अंधेरों में उतार देती है इसी को गृहस्थी कहते हो और दम्भ भरते हो कि धर्म पूर्वक जी रहे हैं हम समान योजना कि उसने तुम्हें मट्टी से कणों में ही नहीं उभारा स्वयं उसमें पधारा व्याप्त हुआ उसी अन्न को उसने जब यज्ञ किया तो हर ज्योति कण के साथ वो नए रूप में स्वयं ढलता चला गया रोम रोम में बसा है वो समान योजनों ही मेरा तेरा अपना पराया छूट कपट बस यही सब कुछ और जो रोम रोम तेरा है तू उसी का नहीं हुआ और किसका होगा मैं जानता हूं स्वामी जी अरे ये सब बातें तो हम जानते हैं स्वामी जी इनको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है स्वामी जी ये तो बिना अभ्यास के ही जानते हैं काश जानते होते आप काश जानते होते आप जानने और मानने में भेद है यहां जानने का अर्थ मानने के साथ जुड़ा हुआ है सब जानते हो कभी अर्थी उठा के ले गए एक दिन हमको भी जाना है मानते हो? मानते तो ये बही मानसिकता के साथ ये सड़ी सड़ी जिंदगी जीते कब मानते हो जानते हो कि सबको मरना है मानता कौन है तुम मैं ये भेद है और जानना तभी जानना है जब मानना भी हो उसमें और देखो ऋषि क्या कह रहा है समान योजनों ही कि संग संग साथ करता मट्टी से आन से इस देह में आता और समान योजना ही हर दिन मेरे लिए भोजन लाता क्षुदा तृप्ति करता और फिर उस भोजन को स्वयं ब्रह्म ज्वालाओं में मेरा संग संग करता ज्योतियों में जीवन के अगले क्षणों और अगली सांस में लौटाता वो हे मेरे अंतर में व्याप्त और आज मैं उसको नहीं जान पाया स्वामी जी मुझे गायत्री मंत्र आता है ना मैं जबानी सुना सकता हूं मेरा यज्ञ पवी संस्कार हो गया है ना क्या आता है हमको क्या जानते हैं हम उसमें कहा था हमने तत् सवितुर वेडिया कि हे आत्मा हे सूर्य आज मैं तेरा वरण कर रहा हूं तो रोम रोम बरा है इस शरीर को तूने ही मुझे रूप दिया है जीवात्मा के रूप में प्रकट किया है तूने ही ही तू मुझे इस में ला रहा। रक्षा करता है मेरी। हे आत्मा हे सूर्य आज मैं तेरा वरण करता हूं तुम तो समान योजना ही वाम वाम का अर्थ वा नहीं है बोर्ड में आप लोग लिख लो वाम माने वामां होना पति के बाएं स्थापित होना विवाह के बाद पत्नी पति के बाएं भाग में वाम भाग में आती है वह मांगी कहलाती है और जरा हमारे सतीत तो देखो बड़े पतिव्रता धर्म है और बड़े ईमानदार चेहरे हैं हमारे हमने कसम खाई उस यज्ञोपवीत में वर्ण किया हमने कौन सा धर्म माना आत्मा की संग हा? समान योजना ही वाम वो तो धर्म निभाता रहा अपने लेकिन वामांग हुए थे हम जीव रूप आत्मा के तत्व मंत्र सब जानते हैं हम बोलो कब तुमने धर्म को धारण किया कब जिये हो ईमानदारी से जरा बता दो मुझे उतनी ही ईमानदारी से अपने को ही बताओ कब जिये हो तुम कहते हो वेद समझ में नहीं आते 11 बरस के बच्चों को गुरुकुल में मैं वेद पढ़ा रहा हूं और उनके मन के कोमल घड़े जब इस अमृत से भरते हैं तो वो गांधारी की पट्टी और धृतराष्ट्र की अंधता कभी नहीं जीते वो कृष्ण ही जीते हैं वो धर्म ही जीते हैं और वो धार्मिक होने का पाखंड और ठोंग भी नहीं करते कहा समान योजना ही दूसरे अगर कहें कि मैं लोगों करते देखा है तो मैं जानता हूं तो हंसोगे उस पर मैं पूछता हूं तुमने दूसरों की जिंदगी ही तो देखी है देखा देखी तुम भी, को भी सारी जिंदगी आ गई तुम्हें किसी गुरुकुल की वेद की जरूरत ना रही ना शिक्षा मंत्री को न प्रधानमंत्री को न इस देश के शिक्षा को किसी को भी नहीं रही दूसरों को हारमोनियम बजाते देख क्या सबको हारमोनियम आ गया और तुमने कहा कि जिंदगी तुमने जानी है तुम चलाओगे तो दुनिया चलेगी क्या बात है आप इसे अंधे का अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे और वो अंधों के अंधे होकर जिए हैं हम तमाम ओम और हमने दम्भपूर्वक माना है कि हम ही जानते हैं सब कुछ जबकि छोटी सी बात के लिए भी हम जानते हैं कि हमें बहुत अभ्यास करना होगा और जीवन के इस गंभीर विषय के लिए तुम्हारे पास कोई अभ्यास नहीं है तुम जानते हो ना सब कुछ कितनी विचित्र बात है कि जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा विषय जो मैं स्वयं हूं उसे मैं बिना अभ्यास के जानता हूं उसके लिए मुझे कोई अभ्यास नहीं चाहिए मुझे स्वयं को पढ़ना नहीं चाहिए और जबकि गुरुकुल शिक्षा में मैं जान मानता हूं कि मुझे बालक को सबसे पहले जो पहला अध्याय पढ़ाना है वो उसकी जिंदगी वो कौन उसका स्वरूप क्या हिस्से चराचर क्या है उसको उसका परिचय देना है और आज की शिक्षा में एक ही नया जो जनेऊ है मैं रिपीट कर दूं उसे दोबारा तीन तागे वहां भी हैं अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह है हाँ, अच्छी नौकरी मोटी तनख्वाह और चौकी सारी घोष और फिर इस जने को पहनने के बाद एक ही सौगंध है, है कि दुनिया लूट के अपना घर भरेणियम ओम भूर आशा क्यों भाई यही तो मंत्र है तुम्हारे पास आज बहुत जानते हो बहुत घर भर डाले तुमने भूल गए कि ये घर मार के लात तुझे चिता की लकड़ी पे फेंकेगा और फिर पलट के इसके दरवाजे तक भी तुझे आने नहीं देगा तेरा भरेणियम सिर्फ धोखा है एक विश्वास खाता है तेरा तुझको दिया हुआ ऋषि ने कुेदा है और वो 11 साल के बच्चे पढ़ जाते हैं उनके लिए वेद क्लिष्ट नहीं हैं। आपकी समझ में नहीं आते हैं तो मैं पूछता हूं श्रीमान समझदार जी जब आपको आप ही नहीं समझ में आते हैं तो उम्र में आपकी जिंदगी में आपको फिर और क्या समझ में आता है विचित्र बात है तो कहा समान योजनों ही वामी दो अपने आप को उसके वाम होकर रथो दशराहा जो है उसका लोक हो जाएगा और दशरा के साथ मात्रा बन जाएगी और मर्द के आगे छोटा अलग जाएगा है ना दशराहा हो जाएगा तो यहां का समान योजना ही यहां संधि विच्छेद होगा समान योजना ही वाम रथु दश्रह अमरतया कि जिसने संग संग जुड़कर तेरे एक एक सांस एक एक क्षण भस्मी का एक एक कण ज्योति का एक एक कर्ण जो संग करके समा करके तेरे साथ जिया और जो तेरे अंतर में व्याप्त हुआ और जिसके तू हुआ सवितुर रथो इस शरीर पर आया विराजा तू रथ शरीर को भी कहते हैं और रथ माने है ना कोई भी वाहन उसको भी रथ कहते हैं है ना जैसे बैलगाड़ी रथ है तांगा रथ है कार भी रथ है है ना वाहन को रथ कहते हैं तो कहा और शरीर भी रथ है जिसमें ये जीव बैठा है महारथी अर्जुन बनके और श्री कृष्ण आत्मा विराज रहे सारथी बनके, तो ये शरीर भी रथ है और जीवन की मायाओं का महासमर महाभारत है इसे हम पूरे महाकाव्य में विस्तार से ऋचाओं के साथ पढ़ते चले आए हैं अब हम श्री राम की कथा के भावार्थ तो गुरुकुल में ले रहे आज की तरह खाली मनोरंजन नहीं करते थे छात्र वो अपना एक एक जीवन का क्षण अपने स्वरूप को गहन सूक्ष्मता से पढ़ते थे क्रिटिकल एनालिसिस करते थे अपना आज तो आप सब कुछ सब कुछ जानते हैं और तन का एक कूप भी नहीं जानते बनाना और मानते हैं कि आप सब जानते हैं। गुरु का अर्थ यहां खड़ा है गुरु जो ज्ञान बनकर विराजे मुझ में गुरु जो आत्मस्थ मेरे इस ज्ञान को मुझ तक लाए बाहर का आचार्य श्रेष्ठ आचरण का ज्ञान तो आचार्य देंगे गुरु मुझे मेरे अंतर का ज्ञान देगा इसलिए गुरु अर्थात आत्मा से जुड़ा ज्ञान ही सदगुरु होता है दाता कोई भी तो कहा समान योजनों ही वामरथो हो रहा अमरदया कि संग संग जुड़कर रोम रोम जिया ये यज्ञ मेरा मुझमे हर कण में और संग देता वो ब्रह्म ज्वालाओं का वो कुंठ और आत्मा यज्ञेश्वर श्री यज्ञ मुझे मेरा संग करते हुए एक एक कण मुझे बुन के लाए बुनकर था और मैं उनका वहां हुआ मैंने यज्ञ के सन्मुख शपथ ली गुरुकुल के द्वार पर तथा और फिर वर्ण मैं विषयों का करता रहा और कहा कि यह विषयावृत्ति नहीं है अतृप्तियों ईं का वर्ण करता रहा और कहा यह तो उचित है ये भी वेशयावृत्ति नहीं है मेरी न तृप्तियों के लिए जीना भी मेरा धर्म है कैसी विचित्र बात है मैं करूं तो सही है दूसरा करे गुना है हम सब रजनीश बन गए तो कहा समान योजना ही वाम्रत और वो मुझको लेके आया उसने बनाया उसने सुंदर दिव्य मानक का रूप दिया और गुरुकुल के द्वार तक मैं आया मैंने मेरा यज्ञोपवीत कराया और मैं उसके वामांग हुआ तथ सभितम मैंने संकल्प लिया ओम भूर् भ स्व तथ सभितुरणियम ओम अर्थात वो जो आत्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश रूप वो जो आत्मा है है ना भू जो मुझको उत्पन्न करने वाला है भुआ जो मुझको उत्पन्न करके सांस धड़कन से धारण करने वाला है मैं कहूं कि मैं इन बातों को नहीं जानता तो मैं झूठ बोलता हूं अगर मैं नहीं जानता तो फिर मैंने मंत्र कब जाना था और जाना ही नहीं था तो रट क्यों रहा था ओम भू भू का भू जाएगा सरगल जाएगा ओम भू भू स्व ओम वो आत्मा मेरा वो घटघटवासी श्री राम कृष्ण जो मुझे उत्पन्न करने वाला है भुआ उत्पन्न होने के उपरांत जो मुझे निरंतर धारण करने वाला है स्व जो आत्मा बनकर के निरंतर मेरे शरीर में यज्ञ होकर व्याप्त है मुझे जीवन का प्रत्येक क्षण ज्योतियों में लौटाने वाला है तत्सवित ऐसी सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा का वर्णिय मैं वर्ण करता हूं उनके वामांग होता हूं भरगो देवशी मी आज वो मेरे भरदार है मेरे पति है मेरा सर्वस्व है वो देवता ही मेरा सब कुछ है भरगो देवश और वही संपूर्ण सचराचर को बुद्धि को सब कुछ को मेरे लिए प्रकट करने वाला है धियो यो न मुझे हम सबको बुद्धि से वरद करने वाला है प्रचोदया प्रकाशित करने वाला है ऐसे आत्मा श्री वर्ग का मैं वर्ण करता हूं वो भारत है मेरा वही भरतार है मेरा इसलिए भारत हूं मैं उसके द्वारा हूं मैं ये हाँ। संकल्प लिया हमने आज इसी को कह रहा है कि जुड़ जुड़ कर आया है साथ जिसकी अंतर में रोम रोम व्याप्त है जो तेरे वामांग होने का इस शरीर में तूने संकल्प लिया था जिसके प्रति दसरा जिस ज्योतिर्मय यज्ञ के कारण अमर्तया तू मृत्यु का परित्याग करके जीवंत होता है पुनः पुनः आज उसकी भी तू कल्पना कर ले अमर नहीं है इससे पहले कि मौत की वो काली चादर तुझे कौरवों के समूह सा गहरी अंधी अंधेरी मौत की चादर के नीचे ले जाकर सुला दे एक क्षण सुधी तो ले ले अपने अरे जाग तुझा ये दम से ये अहम से जीना आँखों पे अपनी आंधारी की पट्टी बांधना है आओ इन सड़ी हुई पट्टियों को नोचें और प्रभु के द्वारा प्रदान इन नेत्रों को खोलें और अंतर के चक्षु को खोलें, बुद्धि विवेक को जगाएं। आओ के मनुष्य हैं, आओ के मनुष्य होने का कारण खोजें आओ के स्वयं को पर डालें की पहचान ले आज तो अपने आप को वेद की इस ऋचा में ऐसा क्या है जो हमें समझ में नहीं आता हमसे सिर्फ हमारी बात ही तो होती है तो कहा समुद्री अश्विनी यथे कि जिस प्रकार वो हमें बूढ़े की राख को मट्टी के कणों से उभरता है और समान योजनों और उसका संग करता हुआ उसे अन्न में लाता है पुनः अन्न को भोजन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो वो फिर उसके साथ जुड़ता है हमारे अंतर में उसी अन्न को यज्ञ करके रक्त आदि कणों में लौटाता नवजात शिशु का रूप प्रदान करता है और वो संग संग जीता हमारे और हम संकल्प लेते कि हम तत्सवितम गायत्री मंत्र में जवाब लेते हैं कि मैं आज अब इसी को अपना भरतार अपना आत्मा को ही अपना सर्वस्व मानूंगा और इसी के वामांग एक उस पवित्र धर्म के साथ जुड़कर जीऊंगा जैसे पति और पत्नी जीते हैं एकांगी होकर जियेंगे जुड़कर जियेंगे इस जुड़ के जीने को मैंने योग कहा तो आप योगा क्लासेस में चले गए मुर्गासन कुकुटासन करने <laughs> सर्कस के जोकर कहने लगे अब तो हम ही नारायण क्योंकि यही तो योगा है ना आपका गांव का नट भी कह रहा था मेरी आरती करो आप सभी योगी जो हो गए योग था कि छवि न जाएगी गोविंद हर सांस उभरती आपसे एक एक क्षण आंख को रोशनी देते हो तुम तो तुम ही रोशन रहोगे आंखों में मेरी नारायण मैं आप के भाव में जीऊंगा और गोविंद जब आप गटगट वासी हो तब तो बड़ा बनना चाहेगा कौन हम तो सब के पैर की धूल को नारायण माथे से लगाएंगे ंग में सब जग जाने जब आप हो तो और किसी के होने की बात ही क्या हो नारायण हम मिटे आप में बस जाए भाव अब यही रहेगा समान योजनों ही देखो वेद है ये और वेद से सरल और मधुर काव्य मनेंगे ये गीत है ये आत्मा के गीत है कहा समुद्री अश्विनी कि ज्योतियों के सागर से नहा करके एक एक शरीर का जब कर्ण ज्योति बनकर के उत्पन्न हुआ है तो समुद्र उस क्षीर सागर से उस ज्योतियों के सागर से अश्विनी उन ज्योतियों से अग्नियों से उत्पन्न हुआ है जैसे ये शरीर बन के ज्योति के कण अरे फिर ज्योति बन अनंत की राह क्यों ना जाए चल जुड़े उस आत्मा ज्योतिर्मय से आओ कि अपने अंतर में यज्ञ हो जाए कि एक लपट फिर उठे ब्रह्मांड से ज्योतिवन प्रकट हो चलो कि देवयान से जाएं अब की फिर बात क्यों और जैसा कि मैं आप सब हम सब बार बार दोहराते रहे देवयान और की कल्पना सभी सनातन धर्म के ग्रंथों में है श्रीमद भगवत गीता में है और तुम्हारे जो भी लोकाचार व्यवहार है उसमें भी है पैदा हुए तो बारह दिन का शीतल बरहा मना अब मरे तो कहा इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ करके बारह में अब क्या मनवाओ तेरह ही मनवाओ ये फिर महाशूद्र गया क्यों क्योंकि ये इस ऋचा को चरितार्थ नहीं कर पाया इसे जिन ज्योतियों से ये के द्वारा यज्ञ यज्ञ होता हुआ इस में आया इसने इसी को आगे नहीं बढ़ाया यह तो पड़ा है इसकी बात ही को तेरही करू ये फिर महाशूद है इसे पित्र यान से अर्थात जिन पेड़ों की लकड़ियां उसके प... से जिन पेड़ों के फलों से बना है उसी की लकड़ियों के यान से चिता से इसके पैर दक्षिण करो दक्षिणा जा रहा है ये और इसे भटकने के लिए फिर हवन करो यज्ञ करो क्योंकि इसने पूर्णता नहीं पाई है स्वामी जी फलाने गुरु ने कहा ये मंत्र कर लेना अरे पागल हो गए हो हुग क्या भ्रम इतने बढ़ गए हैं अगर बेटा कहे कि मैं जाकर के दाखला लेकर के और प्रिंसिपल से मंत्र ले आया हूं अब डिग्रिया सब घर आ जाएंगी मान जाओगे मत जाना पढ़ने आप क्या जरूरत है मंत्र तो हो ही गया है तब आप लड़के को लाठी लेकर के डंडा लेकर के धमकाना शुरू कर दोगे पढ़ने कैसे नहीं जाएगा ऐसे कहीं डिग्री मिल जाती है और तुमने घर बैठे गुरु मंत्र पा लिए हैं और डिग्रियां मिल जाएंगी तुम्हें मोक्ष की इसे पागलपन न कहूं इसे अंधता ना कहूं तो और क्या कहूं मैं आजकल एक नया फार्मूला चला है अभी एक लड़का मेडिकल कॉलेज का हमारा डॉक्टर ही पकड़ा गया दूसरे लड़के की कापी लिख रहा था तो क्या हक गुरुजी आपकी जगह जाके पर्चे खड़ाएंगे वो भी ध्यान लिए जाएंगे वो लड़का जो मेडिकल कॉलेज में है स्टूडेंट था हमारा सेकंड ईयर का वो वहां से भी एक्सपेल हो गया और जेल में पड़ा है हैं ऐसी नहीं होता है वेद की हर रिचांग में जगा रही है और हम हैं कि हम जागना ही नहीं चाहते अरे क्यों भाई क्या पित्रयान से बहुत प्यार हो गया है कि एक जन्म की शुद्रता उड़ के ही जाना है हमें यहां से नहीं जागना क्या हमको तो कहा समुद्री अश्विनीय कि जैसे ज्योति के कणों में जिस यज्ञ के द्वारा उभरे हो तुम और वो कण कण जुड़ते रहे तो तुम्हें स्निग्ध मानव का ये अति दुर्लभ रूप मिला जन्म मिला तो ये कण बार बार ज्योतियों के द्वारा ही तो शरीर के कोषों में आए हैं झलना भीतर आ आज इनको इस शरीर रूपी रथ को भी आज आत्मा को पुनः अर्पित करें आओ तप और साधना के द्वारा भीतर चलें आत्मा के साथ अद्वैत हो गोविंद हो बस गोविंद हो ये जो बाहर तुम भजन गा लेते हो तो समझते तुमने साधना कर ली नहीं भजन कीर्तन जप तप पाठ ये अमृत साधन है अति दुर्लभ है ये इनकी इनको कम मत समझना लेकिन ये किसके लिए है मन को साधने के साधन हैं क्या है ये मन को साधने के साधन हैं यदि मन ही न साधा तो साधन किस काम के यदि मन ही न सजा तुम्हारा भजन में कीर्तन में जब तब पाठ में अंतर्मुखी ही नहीं हुआ तो साधन किस काम के अगर तुम कहो कि अपने में कोई तप है तो ये तुम्हारा भोला ज्ञान है ये न तप है न साधना है मन को साधने के साधन है और तब तो अब जीव को करना है भजन नहीं तपेंगे तुमको तपना है भजन तुम्हें बांधे भजन हमें साधे भजन हमें कुरे दें न कि खाली मनोरंजन करके हम चले जाएं। मन की गहराइयों में भजन के साथ उतरें और एक एक वाक्य को और पहना करके अपने भीतर की हर महल को कुरेद कर बाहर करें और हम धुल जाएं तब साधना आरंभ हो ये साधना की योग्यता पाने के बहुत ही अति बहुमूल्य साधन है इन्हें यथा समझना चाहिए वरना कल को तो आपका पेन ही जाके पर्चा लिखाएगा आपके जाने की क्या जरूरत है भरा भराया फाउंटेन पेन भेज देना तब तो आप कहोगे स्वामी जी वो तो साधन है लिखने का लिखना तो मुझे ही पड़ेगा पर्चा तो इसी प्रकार दे आर इंस्ट्रूमेंटल और जो खाली इसका मनोरंजन कर रहे हैं वो तो मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है जिसको इसको जो इसको, इसको इसके भाव में नहीं ले पा रहे याद रखो भजन को सुनने के बाद उसे बंद मत होने दो कोई न कोई उसकी भजन की कली मेरे अंतर को गुंजाती रहे झुमाती रहे झूमता रहूं क्योंकि ये पेन है और मुझे लिखनी है अपनी कहानी गोविंद के साथ इसकी भी स्ही सूखनी ना चाहिए भजन की वो अनहद बजता रहे वो मुझे जुमाता रहे वो मुझे मेरे अंतर में झुकाता रहे और कहीं पर भी कभी भी मेरी कोई सांस उधड़कन इस भजन के साथ मेरे मनोरम मेरे आराध्य जो है उनकी मनहारी जो मूर्ति है उससे अछूता एक क्षण भी न जिया जाए उसमें बसे बसे ही जिया जाए और जो जिस मार्ग से वो हमको भस्मी से आना से इस शरीर को उभार के लाया है वो यज्ञ तो हर सांस हर क्षण प्रचलित है हमें आपने खाली बाहर के हवन को यज्ञ समझ लिया ये तो पढ़ाने के लिए है कि कबूतर से का पढ़ो का भीतर है कबूतर दिखाया है वो यज्ञ जिससे प्रत्येक क्षण है मैं हूं मेरा सर्वस्व है आज मुझे उसी के साथ उसी की ज्योतियों में ज्योतिर्मय होकर जाना है यही तो संकल्प है हमारा ये आज की ऋचा है और इसके एक एक अक्षर का हमने अर्थ किया है शब्द शब्द हमने जाना है क्या आप समझ नहीं पाए इसे और एक क्या आपकी अंतर की ईमानदारी ने आपको बताया नहीं कि यही सत्य है और जो हम करते हैं जो हटके जी रहे हैं वो असत्य है तो लेंगे मांस डालो तोलो अपने आप को जानो और फिर क्या कह रहा है ब्रह्मसूत्र भी खोल लो गि हरी नारायण स्थान आदि व्यदेश ब्रह्मसूत्र है एक ऋचा और एक ब्रह्मसूत्र और एक लीला कथा था का महाप्रयाग हमारी वेद गंगा है तो कहा स्थान आदि बहुतों ने पूछा है बहुत बार मुझसे कि किधर से जाऊं योगी कहां मिलेगा वो कौन सा स्थान है उसका कौन सा धाम है उसका वो काशी में है कि काबे में है वो मंदिर में मस्जिद में गिरजे या गुरुद्वारे में मिलता है वो धरती पर है या सेवंथ हेवन में है सात आसमानों के पार है कहां रहता है वो स्थान कौन सा है उसका स्थान आदि व्यप देशाज कौन देश का वासी है वो कहां रहता है वो वो जो सब कहते हैं उसे परमेश्वर वो कहां रहता है उसका रूप क्या है वो दिखता कैसा है बहुत से भाष्यकारों में इसमें थोड़ी भ्रांतियां डाल दी हैं इस ब्रह्म सूत्र में भी आ, ये मिडिवल हिस्ट्री में हुआ है हमारे बिल्कुल में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कथाएं भी जोड़ दी हैं तो उन्ही कथाओं को भाष्यकारों ने उठा लिया जो मिडिल मिडिवल हिस्ट्री की हैं कि गुरु ने कहा मेरी आंखों में देखो तुम्हें कोई आदमी दिखता है तो चेहरे ने देखा बोले हाँ एक चेहरा तो देख रहा है बोले यही ब्रह्म है अब आप किसी की आंख में देखोगे तो आपको अपना चेहरे का एक भाव अक्ष तो दिखाई पड़ेगा ना तो उन्होंने भाषिकारों ने उसी को भाष्य ले लिया लेकिन वो अर्थ नहीं है यहां पर तो जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के नाना भाष्य पढ़ रखे हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनसे अलग कर लिया का स्थान आदि दिव्य देशाच कौन सा स्थान है रहता है वो तो कहा वो दिव्य तुम्हारी देह रूपी गुफा के भीतर रहता है तुम्हारे सब के भीतर रहता है वो जिसे सोचते हो आसमानों के बदर वो रहता है सर्वत्र और तुम्हारे भीतर क्योंकि वो परमेश्वर है वो सचराचर को बनाने वाला है उसके सामने कौन डंडा लेके खड़ा होगा कि तुझे साथ में आसमान पे ही रहना है बाकी जगह नहीं रह सकता तू हूँ बैरियर लगाने वाला और दूसरा परमेश्वर कहां से आ गया फिर बोलो तुकार तो स्थान आदि व्यप ढूंढता है जिसे डगर डगर बताते हैं लोग तुझे अगर मगर अरे वो बैठा है तेरे भीतर उसे वहीं देख उसे वहीं जान उसे वहीं पहचान और वो जो बैठा है भीतर तुम्हारे वो बैठा है सब में इसे कभी मत भूलना किसी से भेद मत करना किसी को कभी नीचा मत दिखाना किसी को छोटा मत कहना सारी तपस्या तुम्हारी नष्ट हो जाएगी सर्वनाश को चले जाओगे और हम भगवान श्री राम की कथा में हैं, शबरी का प्रसंग ही हमारे सामने था कि नारायण ने माता शबरी से कहा ऋषियों के तालाब का जल बहुत महला बहुत काला हो गया है बहुत गंदा हो गया है शबरी माते आप हाँ चलो और इसमें तालाब में पांव डालो उनका हे राम मैं ऐसा कैसे कर सकती मैं शूद्र त्याज अंत शबरी मैं बेल नहीं हूं और ये तो सब पुनीत देव है ऋषिगण है क्वीन लोग हैं ये इनके स्नान करने का तालाब है मुझे वर्जित किया हुआ है कि मैं तो यहां से एक लोटा जल भी नहीं ले सकती तो कहा कि आप आज्ञा देते हो तो उन्होंने कहा हम लोग तो अब इसमें नहाते ही नहीं इसका जल बहुत ही दूषित हो चुका है तो शबरी इसमें पांव रखे हमें कोई आपत्ति नहीं तो जो शबरी ने उस तालाब में पांव उतारा तो श्री राम की कथा में पढ़ा कि वो जल अचानक सारी महल उसकी ज्योतियों में बदलने लगे और अतिशय निर्मल अमृत जल के हो गया कि जिसकी तलहटी पे रखी सुई भी दिख जाए इतना साफ पानी हो गया तो सारे ऋषि सर झुका के खड़े हो गए श्री राम ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम में कि अवैध ब्रह्म को गाने वाले अभेद तत्व की उपासना करने वाले ब्रह्म के राह का अनुसरण करने वाले जब जब भेद में जाएंगे उनकी जप तप साधना पूजा सब इस कीचड़ भरे तालाब से भी मैले हो जाएंगे उनके सबके तप नष्ट हो जाएंगे साधक और तपस्वी वही होगा जो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव लाएगा कोई भेदभाव कभी नहीं लाएगा और आज हम जात पकड़े बैठे पात पकड़े बैठे अब करते हैं राम भक्ति की बात मुझे तो जीव मात्र में भेद नहीं करना है ये श्री राम कह रहे हैं और गा भी रहे हैं हम सिय राम में सब जग जाने तो उस जग में हिंदू कहां था मुस्लिम कहां था सिख ईसाई कहां था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूत्र कहां से आ गए क्योंकि मुझे तो सीए राम में सब जन को अर्थात प्राणी मात्र को इसमें खाली मनुष्य मात्र नहीं जीव मात्र की बात है तो जरा मैं भी तो देखू कहां है वो राम भक्त जिसके पास इतना भी दंभ है कि वो राम की भक्ति करता है और कहता है कि उसने रामायण पढ़ी है और वो श्री राम को जानता है वो ईमानदारी से जरा हाथ ही उठा दे मैं जानूस राम भक्त राम लिंग भेद नहीं जानते राम जी मात्र से भेद नहीं जानते राम तो जटाइयों को भी सीने से लगाते हैं राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं और श्री राम का वाक्य है कि अभेद ब्रह्म को पूजने वाले पानी मात्र से फिर फिरफेद नहीं करते हैं जब सब हर घट में बसे हैं राम किस घट को कहूं कि मैदा है तो किससे कहूं कि छोटा है तो किसको कह दो कि वो दूषित है मुझे बताओ किससे कहूं रिश्ता तो तो शलभ में है कि देखता है लो तो ज्योति से यह नहीं कहता कि मेरी को लाटरी दे दे मेरा मकान बना दे शलभ पतिंगा परवाना ज्योति से कहता है मैं आ रहा हूं तुम तो मुझे भी ज्योति बना दे और इस वेद की ऋचा ने यही कहा है समुद्री अश्विने यदे के पतंग ने लव से कहा है मैं आया मुझे भी लव बना दे अपने में मिला दे और तुमने कहा ना एक लाटरी और दे दे एक मंजिल और बना लो कितना बड़ा भेद है ऋषा तो शलभ में है जिसमें शलभ भाव आए वो ऋषि हो जाए ऐठ के बैठने से कोई साधु ऋषि नहीं होता चार चमचों की भीड़ लग जाने से गुरुजी जी की जायजा होने से कोई गुरु नहीं होता गुरु तो विनम्र शब्द है जो प्राणी मात्र के चरणों में झुक जाए जो सबकी पीड़ा स्वयं हर ले ऐसे आत्मज्ञान का नाम गुरु होता है कहते हैं जीन खोजा तीन पाइया बंध में रावण है गुरु तत्व तो नहीं होता है मरता ही प्रभु की राह है और गुरु प्रभु राह में ही मिला करता है का पूछा कि मां तुम कब से यहां मेरी प्रतीक्षा करती हो तो कहने लगी गुरु ने जाती समय कहा था अब वो तो ज्योति ज्योत हो गया था हो गए थे गुरुदेव और कहा था तू तो यहीं प्रतीक्षा करना अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं तब तो मैं बहुत छोटी तो सी थी अब कितने बरस बीते हे ना मैं जानते नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं बस गुरु ने कहा था तू तो इंतजार करना और यह नहीं पढ़ाएंगे वो मतब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो एक कथा सुनाते हैं आपको दो तपस्वी तप कर रहे थे घंघोर तप रहे थे वो अद्भुत तप था उनका और तप और साधना की उनकी उस अवस्था में चारों लोग उनका प्रकाश और ख्याति फैल रही थी ऐसे दिव्य तपस्वी थे वो नारद जी भी उनका दर्शन करने पहुंच गए देखा कि एक तपोनिष्ठ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तप कर रहे हैं उनको प्रणाम किया कहा उन्होंने कि देव आप यहां पधारे हैं आहो भाग्य है कहा जा रहे हैं कहा तो कि मैं महाविष्णु के दर्शन करने जा रहा हूं क्षीर सागर में नारायण के दर्शन करने जा रहा हूं लगे ऋषि प्रार्थना करके पूछना कि मुझे अभी कितने बरस और तपना होगा मेरे तप की पूर्णता कब होगी कि मैं भी खीर सागर में उनके चराओं की वंदना कर पाऊं उनके दर्शन पाऊं बोले जी मैं पूछ के फिर बताऊंगा आपको जब चले तो आगे गए तो एक इमली के पेड़ के नीचे वैसे ही एक तपस्वी तप कर रहे थे नाय जी ने उन्हें भी प्रणाम किया उन्होंने भी उन्हें आदर समादर किया और कहा देव ऋषि आपके अति दुर्लभ दर्शन मिले मुझे मुझसे अकििंचन को मेरा अहोभाग्य है देव ऋषि आप कहां जा रहे हैं तो कहा मैं तो क्षीर सागर में महाविष्णु के दर्शन करने जा रहा हूं कल्या अच्छा तो पूछिएगा कि मैं भी यहां तप रहा हूं मुझे कब क्षीर सागर में उनके दर्शन होंगे यदि संभव हो तो पूछ के बताइएगा ना जी चले गए उन्होंने महाविष्णु से जाके पूछा कि वो दोनों ऋषि हैं वो तप कर रहे हैं और धनभोर तपस्वी तो है उनका प्रकाश कांति हर ओर फैल रही है उन्होंने महाविष्णु जानना चाह है कि आपके दर्शन उनको कब होंगे तो महाविष्णु ने कहा उनसे जाकर कहो कि जिस जिस पेड़ के नीचे जो जो तप कर रहा है उस पेड़ पर जितनी जितनी पत्तियां हैं अभी इतने वस उन्हें और तपना है और उसके उपरांत ही उनको मेरा दर्शन मिलेगा नाराज जी वे उन्होंने कहा ऋषिराज महाविष्णु ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे आप तप रहे हैं तुम देखा विशाल पीपल का बड़ा भारी पेड़ बोले इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं अभी इतने बरस हाथ को तप करना पड़ेगा बोले क्या इतनी बड़ी परीक्षा लेंगे वो मेरी अरे इसमें तो लाखों पत्ते हैं और उन्होंने वहीं अपना दंड वंड फेंका और चले गए बोले हम तो बाज आए ऐसे तप से आपकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती तो आप पूजा छोड़ देते बोले अब इस देवता को नहीं अब उसको भजेंगे करते हो ना नहीं करते क्या फिर वो उसके पास गए जो इमली के पेड़ के नीचे तप रहे थे उठ के हाथ जोड़ के खड़े हो गए बोले लगता है आप मेरा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर लाए देवऋषि ने कहा उनका जिस पेड़ के नीचे तुम तप रहे हो उसे भी देखा विशाल इमली का पेड़ अब इमली के पेड़ के एक एक ही पत्ते में कितने पत्ते होते हैं पते पत्ते हैं उसमें तो बोला उन्होंने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे आप तप रहे हो अभी आपको इतने बरस तपना है कहने लगे वो तो अंतर्गामी है जानते हैं कि उनसे मिलने से पहले भी उनकी राह का सुख भी कितना अद्भुत है इस तपस्या के परमानंद को अभी मुझे इतने बड़े और मिलेंगे तो राज दर्शन मिलेंगे ये भी आपने बता दिया और इस परम सुख को अभी और मैं ले पाऊंगा मैं तो धन्य हो गया किसने कहा तप और साधना पीड़ा देती है मुझे पीछे बड़ा आनंद आता है मेरी कल्पनाएं उनका रूप उधारती हैं ऋषिवर मैं नहीं जानता कि दिन कब बीतता है रात कब आती है मुझे नहीं पता रीतवी कब बदल जाती हैं और कब पिछले बरस ने चादर ले ली है सो गया है और नया बरस फिर अंगड़ाही ले रहा है ऋषिवर इस अद्भुत आनंद के लिए उन्होंने दया करके कहा है कि मैं इस सुख का उत्तराधिकारी हूं और उनकी भी दर्शन पाऊंगा हे ऋषि मैं तो धन्य हो गया मैं तो कृतकृत हुआ और वो फिर समाधि में जम गए और तुमने कहा कि तुमने अपने को सब कुछ जान लिया है और हर काम को सीखने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ी तुम्हें क्लासेस ज्वाइन करने पड़े तुम्हें अभ्यास करना पड़ा लेकिन जीवन को तो तुमने बिन पड़े ही पा लिया है और सारे चौधरी हो गए और देखो कि गुरुकुल में मैं बच्चों को 11 वर्ष के बच्चे को उसका इतना परिचय दे रहा हूं कि जीवन में कभी भी समाज के किसी स्तर पर खड़ा वो कहीं पर भी ईश्वर से कम दिखाई ना पड़े और धरती बैकुंठ हो जाए आज तुम्हारे सगे तुमको गढ़ रहे हैं पड़ोसी से तुम्हारी निभती नहीं और पति पत्नी की भी आज एक नई तस्वीर जो मैं हर घर में अब देखता हूं माफ करना मेरे को कि तो दो हिंसक पशुओं को एक पिंजरे में बंद कर दो यह आज मियाँ बीवी की जिंदगी है क्या कुछ गलत किया क्या मैं वो गलत क्या गया तो सुधार देना मैं जानता मानता नहीं हूं लेकिन जो आप लोग रोते गाते हो मेरे पास आके वो गीत भजन तो सुनता हूं ये आती हैं तो कुछ बोलती हैं वो आता है तो कुछ बोलता है तो मुझे समझ में आता है कि दो जंगली जानवर एक पिंजड़े में है अब जगह थोड़ी सी है तो लड़ते बिड़ते रहते हैं क्या है ऐसा क्योंकि तुम अपने को जानते नहीं हो और अंधे इतने हो कि मानते हो कि ये तो मैं जानता ही हूं बाकी जानना है अब मैं उन बच्चों को लीला कथाओं के माध्यम से उनके स्वरूप रहता हूं शबरी की कथा में मैं उन बच्चों की भक्ति जगा रहा हूं और वेद की ऋचाओं को श्री राम कथा की लीलाओं में उन्हें सुना रहा हूं और अब तक की कथा में हमने जाना है रागवेंद्र की दस इंद्रियों को रखने वाला निग्रह करने वाला मन ही दशरथ है दस इंद्रियों को दस मूह बनाने वाला मन दशानंद रावण है मेरी ही कहानी श्री राम कथा में मैं पढ़ रहा हूं इतिहास वो बीस लाख वर्ष पुराना उन्नीस से बीस लाख वर्ष के मध्य का काल है भगवान श्री राम का पूर्व का लेकिन उसी इतिहास को गुरुकुल में मैंने हर बालक के संपूर्ण चरित्र के लिए लिया है शबरी को प्रणाम करके राघवीन जब जाने लगते हैं तो वो कहती है कि आपको हनुमान मिलेंगे वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका जन्म उनका लीला अवतार हे रागवीन आप ही के लिए हुआ है राम और लक्ष्मण उनसे चल देते हैं हनुमान की कहानी हम पहले भी थोड़ा सा प्रसन्न बीच में कथा में ले चुके हैं कि बाली और